भागवत महापुराण ध्रुव का वर पाकर घर लौटना मैत्रिवाच तुस्सन्न भया गुरु क्रमेना बा प्रयु त्रिवेष्टपम सहसा पित गुरुत्मता मधोवण धत्य दिदीक्षया ग्री मैत्रेजी कहते हैं विदुर जी भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए तदनंतर विराट रूप भगवान करुण पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए सविधिया पद्म को से स्फुतम तर प्रभम उस समय से एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई इससे घबराकर उन्होंने उन्होंने ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा तदर्शन साधव साक्षितांगमय दंडव दंडवत दिग्भ्यावास नुजाशन प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ वे प्रेम में अधीर हो गए उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे मुख से चूम लेंगे और भुजाओ में कस लेंगे सतम विविधम हरे सर्वस्य ज्ञातवासर्वस्थ हृदय वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे सर्वांतरयामी हरि उनके मन की बात ध्यान गए उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया ध्रुव छि ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया वे अत्यंत भक्तिभाव से विश्वविख्यात की स्तुति करने लगे। मम ममुवाच मीमा प्रसुप्ता स्वधाम प्राणा नभो भगवते पुरुषा यतुभ्यम ध्रुव ने कहा प्रभो आप सर्वशक्ति संपन्न हैं आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ एक स्वेवंद मायाख्युण महदाद्यशेषम सृष्ठ्य पुरुषस्त सगुणेशुस विभा वसुवद्व विभासी भगवान् एक ही हैं परंतु अपने अनंत गुण में, माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भाजते हैं ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भाजती है तदत्तया वायुन चेस्व सुप्त प्रबुद्ध नाथ भगवत्त प्रपन्न तस्पवर्ग्य शरण तव पाद मूल विस्मतेधा नाथ सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था दिन उन्हें आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है एक प्रभो इन शरीरों के के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिला सकता है जो लोग इस विषय सुख के लिए लालयित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है या नृत्तेम ध्यान जनकथा श्रवणे न साहमणी तह महिमन्यपिनाथ माभूंत काशी लुलिता पतताम विमान नाथ आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है भक्ति प्रवहताम तय प्रसंगो भूयादन महताम अनंत परमात्मन मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्तिभाव है उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा तेनाथ राम प्रिय भी समर्थ्यम ये चान्व दृहदारा ये तब जनाभवी पदार्द सौगंध लुब्ध हृदय सुकृत प्रभो जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है उन महान भावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते दैत्यम अर्थादे परेष्टमते महदाध्य अजन्मा परमेश्वर मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरिश्री सर्पादिरेगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादी अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सरसदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूं इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है कल्पांत ए तद अखिलम जठरे नुमान स्वजगणंत यन्ना गर्भे भगवते भगवन कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शहन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक सर्वलोकमय सुवर्णवर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा उत्पन्न हुए भगवान आप ही हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ आदि पुरुषो भगवान यदुस्खंडितयाधृष्टया दस्तावधि प्रभो आप अपने अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्ध की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षड स्वर्य एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं युद्धगत आन आनंदमात्रम प्रपद्ये आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है आप जगत के कारण अखंड अनादिंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है मैं आपकी शरण हूं सत्यादम अशी तथा भजत पुरुषाप्य मर्य भगवान परिपाति दीनान वस्तु ग्रह का भगवन आप परमानंद मूर्ति हैं जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्यादि भोगों की की की अपेक्षा आपके चरण कमलों प्राप्ति ही ही भजन की सच्चा फल है। है, बात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं मैत्रीवाच तो एवं मता भगवान प्रतिनि श्री मैत्री जी कहते हैं विदुरजे जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वसल उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे श्री भगवाच वेदा ते व्यवसिता हृदराजन्यलक तद्रम ते दुराप दुरापम अ शुभ्रत न्येष्ठिम भद्र यद्राजिष्णु ध्रुवक्षती यहाँ तारण ज्योतिषा त्यक्रित मेढ्याम गोचक्रवस्थाश्नुकवासिना धर्मोग्नि कश्यप शुक्रो मुनियो ये वनौक चरंति दक्षिणे कृत्या भ्रमनों तारका श्री भगवान ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार मेरे मैंने तेरे हृदय का संकल्प जान लिया है यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूँ तेरा कल्याण हो भद्र जिस तेजो में अविनाशी लोग को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दौरी के बैल घूमते रहते हैं अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा क्या करते हैं वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ प्रस्थित रक्षिता तद्रातरुत्तम नष्टे भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे तब तू छत्तीस हजार वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यो की त्यों बनी रहेगी आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा तब उसकी माता सुरुचि पागल होकर उसे वन में हुई, दावनल में हुई प्रवेश कर जाएगी। माम सत्या अन्ते स्मरीष्यसी तथो गांचमस्थान सर्वोक नमस्कृत उपरिष्टा जिभ्य स्व यथोहनावर तथे यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है तो अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा हिस्मरण करेगा इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना होता है मैत्री ववाच निर्चित स पनम नीतिश्यात्म पश्यतो धाम सोपि समात गुध सोकलज विष्णो पादसोपसादी संकल्प निर्वाणम ना प्रीतभ्यपुर मैत्रीजी कहते हैं बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान से गृणोध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ फिर वे अपने नगर को लौट गए विध्रुवाच सुदुर्लभम यद परम पदम हरे माया मिनतरचना प्रसिद्धार्थमि कथम कर समात्मता विदु विदुरजी ने पूछा ब्रह्मण मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है ध्रुव भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पाल लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा मैं नैचन मपत्मुक्ति पतेर मुक्ति तस्मापेज ध्रुज का हृदय अपनी सौतली माता के बाघ बाणों से बिंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमाल दूर हो गया तो उन्होंने अपने इस भूल के लिए पश्चाताप किया ध्रुव समाधि भवे नये तस मासे रमु छाया मुपेपति ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे अहो सनकारी ऊर्दरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं उन भगवत चरणों की छाया को मैंने छह महीने में ही पा लिया किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया अहो बदम आत्म्यम मंद्य पश्यत अव्छिदादमूल ग्वाचे यदत मतिर्सु विदूषिता देंवै यो नारद वच तथ्यम अहो मुझ मंदभाग्य की मूर्खता तो देखो मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की याचना की देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की दैवी माया मुशित प्रसुप्त यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा मय ही तत्प्रार्थतम व्यर्थम चिकित्से वग गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मान तब साधु प्रसादनम भवचिदम अयाचे हम भवम भाग्य विवर्जिता जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है उन्हें विश्वात्मा श्रीहरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होता है ओह मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा स्वराज्यम जचतो मोन मानो बेभिक्षितो बतम ईश्वराचीण पुण्य ड हरी कारा मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खता व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं मैत्रीवाच नवै वै मुकुंद पदार विंदो अजोजुषत भवा दुषा जनाछन्ते तदास मृते थमात्म जदीक्षया लब मन सृद्ध यी मैत्री जी कहते हैं तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादार विंद मकरंद के ही मधुकर हैं जो निरंतर प्रभु की चरन रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। आत्म यथागतम राजा न सध्य भद्रम न कुतो मम इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे उन्होंने यह सोचा कि मुझे अभाग्य का ऐसा भाग्य कहाँ श्रद्धा ये भर से हर्षे वार्ता हर प्रादान महाधनम सर परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधजनों को सांस लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्णजटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए शख दुंदना देोषे निश्चक्रांत आत्मजा भीक्षण हो आत्म उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा तो शख एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे सुनेते ते सुचिशा महिष्यौक्म आरुज शिविकां साधम उत्तम नाभि जगमत हो उनकी दोनों रानियाँ सुनीति और सुरुचि भी स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ बालकियों पर चढ़कर चल रही थी तम दृष्टोपवनाभ्यास आज तम तरसारथाथ अवरू्य नृपस्तूर्ण आसाध्य प्रेम विखल ध्रुव उपवन के पास आ पहुँचे उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे परिरे भे गजम दुर्भ्याम विस्वक्सेना घिसन पर सहता से साधन उन्होंने झटपट आगे बढ़कर हो लंबी लंबी सासे लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे अथाहमुर्धने ते ते जातो राजा उत्तान पद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया अभिवंध्या पितापाधिर आशीर्भिस्मंत्रि नाम मातरो सज्जनाग्रणी समुप्य पाद उनत जीवे बागया गिरा तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुवजी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रुगदगदाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया यसन्नो भगवान गुण मै त्यागिर हरी तस्मति भूता स्वयं अन्योन्यं उत्तमश्च्रुव्चोतंग जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवर होकर मिले एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों को ही रोमांच हो गया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी ध्रुव की माता सुनहती अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई उसके सुकुमार अंगों के संस्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ नेत्रजई पय स्तना शुभ मुहुता जनाराग दिशा ते पुत्र आरति प्रतिलब्ध नष्टो रक्षिता मंडलम भुव अभ्य रचितायानूनम भगवान प्रणता मृत्यम वीरभर विदुरजी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंदाश्रों से भींग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा उस समय पूर्वासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों में बहुत दिनों से खोया हुआ था सौभाग्यवश अब वह लौट आया यह हम सबका दुख दूर करने वाला है बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन भंजन श्रीहरि की उपासना की है उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं आरोप्य इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तान ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे तत्र त्र तोपसि समृंदे कदले स्तंभ पूगपोत चोतपल्लववास मुक्ता उपस्कृत प्रतिद्वार कुंभ सदीपक नगर में जहां तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे जो आम के पत्तों वस्त्रों पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे प्राकारागा सर्वतो सर्वतोलम श्रीमद शिखर चंदन चर्चित पुष्प फल जिन पर कोकोटों फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके अंकुरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे नगर के चौक गलियों अटारियों और सड़कों का झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील चावल पुष्प फल जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थीं ध्रुवाझ प्रतिधिष्टाज तत्र तत्र पुरस्त्रियतरध्याम्भोध्रवा पुष्प फलानी च उपजावो से जा रहे थे उस समय जहा तहा नगर की शीलवती सुंदरिया उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभा देते हुए उन पर सफेद सरसों अक्षत दही जल दुर्वा पुष्प और फलों की वर्षा की इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया महामिम्रातमय सतस्मिन भुवनोत्तम लालिता नित राम पित्रा नव सदी देववत्या दानता रुक्मा आसनाली महाराणी या त्रिलोकमा उपस्करा वह श्रेष्ठ भवन मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था उसमें अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंदपूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं वहां दूध के फैन के समान सफ़ेद और कोमल सयाए हाथी दात के पलंग सुनहरी कामदार पर्दे बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था यात्रा स्टकुशो महामारेसु च मणि प्रदीपा आभान्ते थे ललना रत्न संयुता उद्या चरम्याल कुंजद्यंग्रो उसकी स्फटिक और बनने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भवरों का गुंजार होता रहता था उन बगीचे में वैधुल्य पुखराज की सीढ़ियों को सुशोभित बावलियाँ थी जिनमें लाल नीले और सफेद रंग के वा वाप्यो वैदुर्य शोपाणा पदमोत पल कुर जक्रावसारेर उन बगीचों में वैधुर्यमढ़ी पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थी जिनमें लाल नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस कारण चकवा एवं सारस आदि पक्षी पक्षीड़ा करते रहते थे उत्तानपाद राजर्षे विस्मय परम्। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ वे प्रकृति नाम च प्रजम ध्रुव चक्रे भुव पति आत्माराषाम पति वनम विरक्त प्रातिम सन्नात्मनो गतिम फिर यह देखकर अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं अमात्यवर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा तो प्रजा का भी उन पर अनुराग है उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्हश्याम चैतायाम चतुर्संधे धुवराज्याभिषेक वर्णनम नाम नवोध्याय